केवल गीता कहेंगे तो श्रीमठ भगवत का ही ग्रहण ऐसा है गीता पद की वास्तविक यही, है।, यही है गीता और गीता महाभारत का एक अंश है आगे और गीता की महिमा देखना भगवान ने स्वयं कहा है गीता में हृदय पार्थ गीता की महिमा में है भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन गीता तो मेरा हृदय है।, है ना तो गीता में हृदय पार्थ इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहकर के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 जो व्याकरण जानते तो है ना तो श्रीमान क्या असो भगवान इसी श्रीमद भगवान कर्म नारे समास है ना क्या श्रीमान क्या भगवान इसी भगवान और श्रीमद गीता सोच श्री कर सकते क्या श्रीमद भगवता गीता श्रीमद भगवत गीता इस श्रीमद भगवान के द्वारा गाई गई है ना श्रीमद भगवान के द्वारा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 तानि प्रस्थानानि उनमें कैसे रहती है तो प्रतिपादकता संबंधित बताऊंगा मैं ब्रह्म विद्या जिनमें रहती है उन्हें कहते हैं प्रस्थान है, तो ऐसे प्रस्थान तीन माने जाते हैं या गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र तो जो उपनिषद है ना उपनिषद है आपका स्रोत प्रस्थान मतलब उपनिषद प्रस्थान है और ब्रह्म सूत्र दार्शनिक प्रस्थान है और श्रीमद भगवत गीता स्मार्थ प्रस्थान है स्मृति शास्त्र है मतलब वेद से इतर शास्त्रों को जब स्मृति शास्त्र कहेंगे तो गीता क्या हो गई स्मार्त प्रस्थान हो गयी तो ब्रह्म विद्या जिनमें रहती है उन्हें क्या कहते हैं प्रस्थान क्या कहते हैं प्रस्थान, प्रस्थान कहते हैं प्रतिष्ठा की विद्या एशु तानी तो ब्रह्म विद्या विद्या इन ग्रंथों में कैसे रहती है प्रतिपादकता सम्बन्धित है कैसे रहती है जैसे ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक गीता ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक कौन है तो जब प्रतिपादक गीता है तो प्रतिपादकता किसमे रहेगी जिन्हें मनुष्य में मनुष्यता रहती है तो ब्रह्म विद्या की प्रतिपादक गीता है तो ब्रह्म विद्या की प्रस्तादकता किस रहेगी हाँ तो गीता में ब्रह्म विद्या किस संबंध से रहेगी प्रस्तादकता संबंध से रहेगी है ना तो ऐसे ही उपनिषद गीता ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ को लेंगे ना तो ग्रंथ में तो प्रतिपादकता संबंध से रहेगी अच्छा फिर अब इससे गीता पर बहुत सी टीकाए हैं ये हमको यहाँ पर शंकर भाग से है तो आप शंकराचार्य के पहले भी गीता पर बहुत सारी टीकाएं हुई हैं और शंकराचार्य के बाद में भी बहुत सारी टीकाएं हुई हैं। शंकराचार्य के पहले अनेक टीकाएं हुई हैं ये शंकर भाष्य से स्पष्ट होगा आपको है ना टीकाएं तो शंकराचार्य कब हुए अठवीं शताब्दी में हुए और गीता का उपदेश कब हुआ द्वाकर में हुआ जो तो शंकराचार्य के पहले कोई विद्वान नहीं हुआ ऐसा कह सकते हैं बल्कि शंकराचार आविर्भाव उत्सव हुआ है जबकि वैद्य धर्म ह्रास होता गया कल युके पढ़ने पर ही हुआ है तो गीता पर पहले भी टीकाएं हो तो और बाद में भी टीकाएं हो और अभी भी लोग टीका करने वाले कुछ करते ही रहते हैं अपने कुछ तो हमें तो यहाँ पर शंकर भाष्य पढ़ाना है गीता पर जो शंकर भाष्य है वास्तव में शंकर भाष्य बहुत अच्छा है और शंकर भाष्य को ही पूर्वा पर अच्छी तरह विचार करने से अर्थ उसका स्पष्ट निकल जाता है और इस पर आनंद की टीका है तो गीता पर सभी आचार्यों ने अपने करて, अपने भाष्य लिख करके अपने अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठापना की है तो आदि शंकराचार्य का गीता पर भाष्य है और उस पर प्रसिद्ध टीका आनंद की है और रामानुजाचार्य की भी गीता पर भाष्य है गीता प्रसिद्ध लीका है रामानुभा पर और उस पर वेदांधे स्वामी की टीका है और गीता पर मध्वाचार्य का भाष्य है उस पर जय तीर्थ की टीका है और गीता पर वल्लभाचार्य का भाष्य है उस पर पुरुषोत्तम की टीका है रामानंदाचार्य का भाष्य है और उस पर रघुभराचार्य की टीका है गीता पर ऐसा बहुत लोगों ने यामुनाचार्य के परम गुरु ने गीता पर गीता संग्रह रक्षा लिखी है और, और भी देखो मत्सूद सरस्वती की भी गीता पर व्याख्या है और जो पंचदशी कार है इनके गुरु शंकरानंद का भी शंकरानंद व्याख्यान है केशो कश्मीरी भट्टाचार्य का है राघवेन्द्र तीर्थ का है बहुत लोगों ने लिखा है लोकमान तिलक ने भी गीता पर टीका लिखी श्रीघर स्वामी की टीका है नीलकंठाचार्य की है नीलकंठाचार्य ने संपूर्ण महाभारत की टीका किया है श्रीधर का है और बच्चा झाकी भी बहुत अच्छी टीका है वो तो पूरा न्याय की भाषा में उन्होंने लिखा है और छिरका उसमें लगा करके बच्चा झा और ये अग्नोगुप्त की भी व्याख्या है गीता पर लोकमान तिलक ने बहुत अच्छी गीता की टीका की है फर्क है लोकमान तिलक बहुत भारी विद्वान थे बहुत बड़े विभूति थे तो उनकी भी भगवत गीता पर टीका है आज के लोग लोकमान तिलक की टीका को ज्यादा मानते हैं आज के आदमी के लोग आदमी को भी संग्रह किया हाँ, अच्छा। अच्छा। ज्यादा प्रयास नहीं किया उनका भी अपने ढंग से सबका ठीक है और ये राष्ट्रपति हुए भारत के डॉक्टर राधा कृष्णन तो डॉक्टर राधा ने भी गीता पर टीका लिखी है महात्मा गांधी ने भी अपने ढंग से लिखी विनोवा भागे भी महाराष्ट्र में अच्छे संत हुए हैं उन्होंने भी लिखी है थे तो और अब इतना है कि गीता का यदि अच्छा ज्ञान अर्जित करना हो तो केवल एक ही भाष्य नहीं पढ़ना चाहिए दूसरे आचार्यों के भी भाष्य पढ़ना चाहिए की उनका क्या अभिप्राय है गीता के एक श्लोक संशय करते हैं लोकमान तिलक दूसरे ढंग से करते हैं रामानुजाचार्य दूसरे ढंग से अर्थ करते हैं इसका क्यों जब श्लोक एक ही है तो अर्थ की विविधता क्यों है विविध अर्थ क्यों है तो गीता का यदि गहराई कर जाना है तो केवल एक भाषा नहीं पढ़ना चाहिए दो तीन आचार्यों के भाष्य पढ़ना चाहिए तब तो, तो गीता की गहराई पता में चलेगा नहीं तो कुछ लकीर का फकीर हो जाता है आदमी एक टीका को पढ़ने से हो जाता है तो मेरे शंकर भाष यहाँ पढ़ना है हम आपको आरंभ किए देते हैं देखिए ये है। देखो मसूदन सरस्वती ने भी टीका की जबकि शंकर भास् विद्यमान था शंकर भाष्य होने पर भी मसूदन मधुसूद ने टीका की है और विद्यानंद के गुरु शंकर ने टीका की श्रीधर स्वामी ने की तो इन्होंने सबने टीका है की है इसका मतलब अस्थ की विविधता लोगों को आ रही है तो क्यों महिला की विविधता के हेतु क्या है वो जानना चाहिए और ये तो एक ही संप्रदाय के आचार्य है ना शंकरानंद मूड सरस्वती शंकराचार्य जब एक ही संप्रदाय में भिन्न भिन्न भिन टीका हो गए तो भिन्न भिन्न संप्रदाय में भिन्न भिन्न टीकाएं हो इसमें उसका ले गया है बरवर मुनि की टीका भी बहुत तरह है इस पर अच्छी टीका है अच्छा टीका है टीका अच्छी है बहुत उसका अपना विशिष्ट स्थान है गंभीर है हमें तो बहुत अच्छी लगती है उसमें मधरूप शब्द किया गया ज्ञानेश्वरी मधरूफ हो जाता है मुक्त ऐसा मधरूप शब्द का स्पष्ट प्रयोग है मैंने देखा में। और जो ज्ञानेश्वरी पढ़े हैं वो कहीं लोकों में जहाँ कुछ अर्थ की दिशा है वो लोग बता सकते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसा किया ज्ञानेश्वरी की भी अपनी मौलिकता है ज्ञानेश्वरी टीका किसी का अनुसरण नहीं करती है कोई सोचा सांकर वास्तवान अनुसारी कहना पागल है ज्ञानेश्वर स्वयं महान विद्वान थे दूसरे का अनुसरण क्यों करेंगे है ना वो बहुत बड़े विद्वान थे उन्होंने जो किया है लिखा है नहीं बहुत है अच्छा योग का और साधना का जितना ज्ञानेश्वरी में है उतना तो गीता जितनी में है ही नहीं योग तो पक्ष जो है ना ज्ञानेश्वर तो महाराज का जो है पांडित प्रदर्शन तो सभी ने किया है लेकिन जो साधना की गुड़ गाते हैं वो केवल ज्ञानेश्वर महाराज ने ही लिखी है दूसरे उसमें सक्षम नहीं हो सके ये तो मानना बहुत बहुत लोग सारे की बातेंगे किसी भी टीका मे मिले नहीं टीका में तो उनकी भी एक विशेषता है ये पानी इसका अनुसरण नहीं है वो अलग है वो भी ठीक है अब देखेंगे इसका मतलब ज्ञानेश्वर महाराज बहुत बड़े साधना तो है।, तो तो है ना उनकी अनुभूति है साधना के दूसरे लोग विद्वान है विद्वान और अनुभव होगा दूसरे लोग ऐसी साधना करके वहाँ पहुँचा तो यह कुछ ज्ञान वाला होगा तो हो गया दूसरे साधन तक प्रबल है देखिए थोड़ा सा आरंभ करते हैं तो अभी दो दिन तो उपोद उपोधघात चलेगा उपोद घाट के बाद में जब गीता आरंभ होगी तो कहीं ज्ञानेश्वरी से अलग लगे तो बताना उसको ये श्रीमद गीता और हमारी समझ से गीता की जी जितनी टीका उपलब्ध है शंकर वाक्य सबसे पुराना होगा है उपलब्ध टीका हाँ। के है शंकराचार्य और दूसरे आचार्य छोड़ा भात में देखिए है, है ओम नारायण परो अव्यक्ता अंडम अंदम अव्यक्त सम्भव अंडस्या अंतर तुल्व दीपाचा वेगनी परत के लिए शंकराचार रामानुजाचार मध्वाचार तीनों आचार्य नारायण शब्द का ही प्रयोग करते हैं है श्रीमद नारायण है नारायण परि है उसमें नहीं है। है तो देखेंगे नारायण पर अव्यक्ता यहाँ अव्यक्त कर थे त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो संसार दिखाई देता है यह सब क्या है त्रिगुणात्मिका प्रकृति है न तो अब भी देखना कार्य से पर कौन होता है कारण तो जो दृश्यमान संसार ये क्या है कार्य है और इसका कारण कौन है प्रकृति ये संसार तो क्या है प्रकृति ये का ही कार्य है तो दृश्यमान संसार कार्य है इसका कारण क्या है त्रिगुणात्मिका प्रकृति कार्य से पर कारण होता है और जो त्रिगुनात्मिका प्रकृति पूरे संसार का कारण है हमारे सामने देखना शब्द स्पर्श रूप रसगंध घट पट मकान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 अव्यक्ता पर नारायण त्रिगुणात्मिका प्रकृति से पर भगवान है तो प्रकृति में क्या है तीन गुण है और नारायण कैसे हैं गुणातीत हैं ऐसा प्रकृति जड़ है नारायण चेतन है प्रकृति परिणामी है नारायण अपरिणामी है ऐसा और देखना तो ये क्या है अव्यक्ता परा नारायण त्रिगुणात्मिका प्रकृति से पर नारायण है अगे है अंडम अव्यत संभवम अंडम करकर ब्रह्मांडम तो ब्रह्मांड अव्यत से उत्पन्न हुआ है ब्रह्मांड किससे उत्पन्न हुआ है अव्यत से उत्पन्न हुआ है जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न होता है ना, वैसे से या पूरा संसार उत्पन्न हुआ है ये जड़ संसार है ना तो जड़ संसार का उपादान क्या होगा जड़ी होगा क्योंकि देखना चेतन का तो कोई परिणाम नहीं होता है ना तो चेतन इस रूप में आ सकता है क्या तो इस रूप में कौन आएगा प्रकृति ही आएगी ना कभी कहते हैं ब्रह्मांड त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न हुआ है सांख और वेदांत में इतना अंतर अवश्य है कि देखो सांघ शास्त्र में आपने देखा जो ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिता है उसमें कोई नारायण का ईश्वर का निपण नहीं था तो उसमें स्वतंत्र प्रकृति ही सब कुछ करती ऐसा माना गया पर वेदांत में क्या है की प्रकृति उस हम है ना कि ये चे, कि चेतन परमात्मा से अधिष्ठित होकर प्रकृति काटे सकती है जन प्रकृति उससे कुछ नहीं कर सकती है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 और जिसमें जो विकारी है ना तो विकारी परमात्मा नहीं है विकारी कौन है प्रकृति है इस प्रकृति का ही ये विकार संपूर्ण संसार है लगाइए अंडम अव्य सम्भवम यह ब्रह्मांड प्रकृति से उत्पन्न होता है अंडस क्या है अंडस् अत इमे लोका इमे लोका तु अंडस् अंत ये लोक तो ब्रह्मांड के अंतर्गत है ये लोग किसके रहते हैं? एक ब्रह्मांड में चतुर्दश लोक होते हैं कितने लोग भूआ स्वा महाजना तप और सत्य घूर भुआ स्वा महाजना तप और सत्य ये सात लोग ऊपर के हैं और सात लोग इसी प्रकार नीचे के हैं यदि इनका कोई विस्तार से अध्ययन करना चाहे तो विष्णु पुराण में कर सकता है उसकी अध्ययन संख्या से लिख सकते हैं लिख जो सात और दो पांच दो सात में ऊपर के साथ लोगों का वर्णन है हाँ दो सात इसमें ऊपर के साथ लोगों का वर्णन है और दो पांच में नीचे के साथ लोगों का वर्णन है दो पांच में नीचे के सात लोगों का वर्णन है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 ए, इमे लोका इमे लोका तू इमे लोका का मेदिनी अंडर से अंत इमेलोका तु या लोक तो तथा सात सप्तों वाली पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत है दोनों का एक साथ में करेंगे क्या इमे लोका तु चाह सप्त द्वीपा मेदिनी अंडस अंत ये लोक तथा सप्त द्वीपों वाली पृथ्वी ब्रह्मांड के अंतर्गत है तो सप्तलोकों के नाम लिख लो और विस्तार से विष्णु पुराण में लिख लेना यहाँ ऐसा है। ये जो जम्मू द्वीप भरत खंडे संकल्प बोलते हैं ना तो ये भारतवश कितने है जम्बू द्वीप में है तो ये और अन्य द्वीपों के नाम लिखो संक्षेप में जम्मूद्वीप और लक्ष्य द्वीप जम्बूद्वीप लक्ष्य द्वीप कुशद्वीप क्रौंच द्वीप सात द्वीप और पुष्कर पर कितने हो गए छ हो गए ना? अच्छा तो दोबारा इसको मिलाना जम्मू द्वीप लिखा जम्मू जम्मू द्वीप लक्ष्य द्वीप शालमली द्वीप ये छूटा था शालमी द्वीप लिखा आपने कु दीप क्रंश दीप और सात दीप कुल कितने हुए सात दीपुआ सपीपो वाली ये पृथ्वी तो ये जितना संसार है ना आजकल वो सभी किसके अंतर्गत है जम्मू दीप के अंतर्गत है। जम्बू दूप के अंतर्गत ये संसार है ये जो आकाश है ना इस आकाश का गगन का अंत तो अभी के वैज्ञानिक नहीं पा सके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 तो जब आकाश कंठ ही नहीं पता चला तो फिर, फिर दूसरे लोगों की जानकारी कैसे होगा बता दो आपको। जो भी है आपको भी हैं? है। हाँ योग सूत्र के है ये देख लेना दो तीन दो तीन दो दो, दो, दो, दो तीन जो प्रथम संख्या है ये है उसकी विष्णु पुराण में अंश है और अंश के अंतर्गत अध्याय है विष्णु पुराण में छ अंश है और अंश के अंतर्गत अध्याय है तो प्रथम संख्या अंश का बोध कराती है और दूसरी संख्या अध्याय का बोध कराती है विष्णु पुराण पुराणों में सबसे प्राचीन है और सबसे अच्छा है उसको कही अब देखेंगे ये तो ये उपयोग से आद्य शंकराचार्य महाराज का है तो इसको लगाइए स भगवान सृष्टवा इदम जगत तस्ता स्थिति मरीज के आदिन अग्रे सृष्टा प्रजापतिन प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्रहया मा सुवेदोक्तम भगवान उन भगवान ने जिनका वर्णन ऊपर आया है ना जो अब है सह सरुण है का परामर्श होता है पूर्व में क्या है आया है नारायण आ, उन भगवान नारायण ने इधम जगत सृष्टवा अन्य रखना क्या इधम जगत उन भगवान ने जगत इस जगत इस की रचना करके तस्से तस्वीति क्या लेंगे जगता जगत की स्थिति करने की इच्छा करते हुए जगत की स्थिति करने की इच्छा करते हुए अथवा उस जगत की स्थिति की इच्छा करने वाले भगवान जगत की स्थिति की इच्छा करते हुए की रचना करके जगत की स्थिति की इच्छा करने वाले भी कर सकते जगत की स्थिति की इच्छा करने वाले भगवान ने अग्रे मरीज आदि में प्रजापति में सृष्टुआ समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय करना है मरीचियान द्वितीय थे, तो इसके आदि प्रजापतिन का करना पड़ेगा समान विभक्ति वाले पदों का एक साथ हमने होता है क्या मरीच्यादीन प्रजापतिन सृष्टवा अग्रे अग्रे करते पूर्वकाल में मतलब पहले मरीची आदि प्रजापतियों की रचना करके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 दुबारा देखेंगे उन भगवान नारायण ने नेग इस जगत की रचना करके और उसकी स्थिति की की की की इच्छा करते हुए किसकी जगत जग जगत जगत उत्पत्ति हो गई तो भी रहनी चाहिए तो जगत की स्थिति की इच्छा करते हुए अग्रे मरीचिया प्रजापति सृष्टवा की पहले मरीची आदि प्रजापतियों की रचना करके उनको तो उसका वे प्रवृत्ति धर्मम वेदोक्तम प्रवृति लक्षणम धर्म ग्रहया मासण है अथवा कही वेदोक्त प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश दिया प्रवृति रूप धर्म का उपदेश किसको दिया मनुष्य महसियों को तो प्रवृत्ति रूप धर्म में क्या है आपका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 ध्यान देना तो भगवान पहले किसकी ये जो आ, पीछे से आ जाइए अब देखो उधर दरवाजा खोल लेना उसको मिलेगा किसका दरवाजा उसका अब ध्यान देंगे कि भगवान पहले क्या करते हैं परेक्षर आता ना श्रुति में की परमात्मा संकल्प करते हैं और संकल्प करके जगत की उत्पत्ति करते हैं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 मंगलाचरण करने से क्या होगा करने से तो ग्रंथ समाप्ति का मूल ऋतु क्या है फिर मूल ऋतु आरंभिक हेतु है ना तो ग्रंथ समाप्ति का मूल ऋतु क्या है मंगलाचरण है लेकिन साक्षात है जब तक विघनस वंश नहीं होगा तब तक नहीं होगा विघनस वंश द्वारा तो वैसे मरीची आदि की उत्पत्ति जो भगवान ने की है तो साक्षात की है कैसे द्वारा ये ध्यान रखना अन्य लग जाएगा तो इसमें तो इनको प्रवृत्ति रूप धर्म ग्रहण कराया प्रवृत्ति रूप धर्म है कर्मयोग है पास वाले कमरे में आप चा... अंदर चले आ, आ जाइए इसमें इसमें, इसमें इसमें वो खोल लेना बता देना उसको तो प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश दिया प्रवृत्ति रूप धर्म क्या है कर्मयोग है ना तो कर्मयोग का उपदेश किया भगवान ने अब आगे देखेंगे तथा अन्य सनकनादीन उत्पाद निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्रहयामास मास तथा अन्य और उनसे अन्य किससे अन्य मरीची मरीची आदि से अन्य मरीची, मरीची आदि से, से, से अन्य कौन सनक सनंदन आदि सनक सनंदन सनातन और कुमार ये चार नाम प्रसिद्ध हैं और क्या पहला क्या है सनक तो पहले आ गया। सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार ठीक है ठीक है अच्छा संघ का गौतपाल वास्तु में कुछ अलग नाम थे ना तीन ही नाम थे क्या चार प्रसिद्ध क्या तथा अन्यान और मरीची आदि से अन्य उनको कर्मियों का उपदेश दिया और उससे अन्य सनक सनंदन आदि की उत्पत्ति करके क्योंकि उन किसकी उत्पत्ति करके सनक सनंदन आदि की उत्पत्ति करके उनको ज्ञान वैराग लक्षणम निवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्रह कि ज्ञान वैराग्य जिसके लक्षण है या ज्ञान उपदेश किया।, किया तो ध्यान देना ज्ञान वैराग्य दे, यहाँ ज्ञान से लेना है विवेक आत्म ज्ञान नहीं लेना है तो आत्म ज्ञान तो वैराग्य के बाद में होगा आत्मज्ञान कब होगा परिधान्य के बाद में होगा यहाँ पर विवेक परिहार्य समझे ना विवेक के जानते हैं क्या होता है नित्यानित वस्तु विवेका वस्तु विवेक कि ये परमात्मा नित्य है और परमात्मा को छोड़कर के सभी पदार्थ कैसे हैं अनित्य हैं तो इस प्रकार जो विवेचन होता है ना उसको क्या कहते हैं विवेक कि परमात्मा नित्य है और परमात्मा को छोड़ सभी पदार्थ कैसे है अनिश् है ऐसे ज्ञान को क्या कहा जाता है विवेक कहा जाता है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 और से तस्वैराग्य मतलब रात का अभाव रात का और क्या कहते हैं ई उत्तरार्थ फल भोग वैराग्य है इस लोक तथा परलोक के संपूर्ण फल फल का मतलब किस है इस लोक तथा परलोक के संपूर्ण विषयों में रात का अभाव होना ही वैराग्य है मतलब इस लोक के जितने पदार्थ हैं और परलोक के जितने पदार्थ है तो किसी भी पदार्थ की चाह न होना ही वैराग्य है यदि हमको ये इच्छा है कि संसार की ये वस्तु मिल जाए वो वस्तु मिल जाए तो समझना वैराग्य नहीं है जब वैराग्य होगा तो व्यक्ति परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहेगा कुछ भी परमात्मा से कुछ चाहता है इसका मतलब वैराग्य कुछ नहीं होता तो ये विवेक वैराग्य किसके लक्षण है किसके लक्षण है निवृति रूप धर्म के निवृत्ति रूप धर्म के लक्षण क्या है विवेक और विवेक तथा वैराग्य लक्षण वाले निवृत्ति रूप धर्म का उपदेश किया तो निवृति रूप धर्म कौन है ज्ञानी योग निवृत्ति रूप धर्म कौन है ज्ञानी योग है और प्रवृत्ति रूप धर्म है कर्मयोग है दोबारा देखेंगे क्या तथा और उनसे भिन्न किससे भिन्न मरीषी आदि से भिन्न सनक सनकन आदि को उत्पन्न करके उन्हें ज्ञान वैराग्य लक्षण वाले निवृत्ति रूप धर्म का उपदेश किया प्रवृत्ति रूप धर्म से सृष्टि चक्र चलता रहता है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 वाक्य अलंकार में ये वेदों के धर्म दो प्रकार का होता है प्रवृत्ति लक्षणा क्या निवृत्ति रक्षणा ये प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप एक तो प्रवृत्ति रूप धर्म है दूसरा निवृत्ति रूप धर्म है जो प्रवृत्ति रूप धर्म है वह कर्मयोग है और जो निवृत्ति रूप धर्म है वह क्या है ज्ञान योग है और अब ये देखेंगे कर सकते है ध्यान देना ऊपर जो वेदोक्तम था ना वेदोक्तम प्रवृति लक्षण धर्मम ग्राह्या मास्ते और यहां पर जो था ना ज्ञान वैराग्य लक्षण निवृत्ति लक्षण धर्मम ग्राह्या तो यहाँ भी आप वेदोक्तम का अध्याय वेदोक्तम कर.. का संबंध यहां भी कर सकते हैं है ना वेदोक्तम ज्ञान वैराग्य लक्षणम निवृत्ति लक्षण धर्मम ग्राह्या ये भी वेदोक्त है तो वेदोक्त का अध्याय करके यहां भी लगा सकते हैं लगाइए जगत इसकी कारणम प्राणि नाम साक्षात अभ्युदय सा भी श्रेय हेतु यह स धर्मो ब्राह्मणाद्य वर्ण भी आत्म भी क्या श्रेय भी अनुष्ठी माना की जगत की इस स्थिति का कारण है जगत की इस स्थिति का कारण क्या है धर्म यदि धर्म में पूर्णता समाप्त हो जाए तो प्रय हो जाएगी जगत की स्थिति नहीं रहेगी यदि स्थिति है तो धर्म के कारण ही है और जितने अंश में उत्पाद है वो क्या है अधर्म के कारण है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 और निवृति लक्षण धर्म में निश्रेष का हेतु हो जाएगा अच्छा तो कर्म रूप कर्मयुग से साक्षात होगा हाँ हाँ साक्षात नहीं होगा अब देखेंगे निवृति रूप धर्म में जो साक्षात निश्रेष का हेतु है थोड़ा सा सा धर्म है ना धर्म के पहले कुछ और विशेषण जोड़िए सह ब्राह्मण आदि ही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 कल्याण चाहने वाले कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण आदि वर्णों के द्वारा ब्राह्मण क्षेत्रीय कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण आदि वर्णों के द्वारा आशी तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमा अनुयायियों के द्वारा या ब्रह्मचर्य आदि आश्रमियों के द्वारा आसमी मतलब आश्रम का पालन करने वाले तथा ब्रह्मचारी आदि आश्रम के द्वारा अनुष्ठीमान या पालन किया जाने वाला धर्म होता है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 अनुष्ठान किया जाने वाला धर्म होता है अनुष्ठान किया जाने वाला धर्म होता है है उनका हेतु और पालन किसके द्वारा किया जाएगा ब्राह्मण आदि वर्णवलम्बियों के द्वारा तथा ब्रह्मचारी आदि आश्रमों के द्वारा वर्णिकर से मतलब क्या वर्ण व्यवस्था का पालन करने वाली है आश्रम का क्या है आश्रम व्यवस्था का पालन करने वाले ब्रह्मचारी आदि आश्रम व्यवस्था के पालन करने वालों के द्वारा अनुष्ठीमान अनु सीमान किया जाने वाला धर्म होता है लगाइए तो यह धर्म है ना वो क्या है धर्म का लक्षण तो निश्रेय सिद्धि सा धर्म यह वैशेषिक सूत्र है अर्थात वो धर्म व्याख्या श्याम ये वैशेषिक दर्शन का प्रथम सूत्र है और तो दूसरी सूत्र निश्रेय सिद्धि सा धर्म है जिससे उन्नति और मोक्ष सिद्ध होते हैं उसे क्या कहते हैं धर्म कहा जाता है उससे में क्या है सूत्र है है है है और न्याय प्रकाश में क्या क्या वेत्र ये अर्थ संग्रह का वेद प्रतिकार धर्म चलिए आगे देखेंगे अनुष्ठात्र नाम कामोद्वाद विज्ञान का नारायण क्ष देव्या वसुदेवाद अंशन कृष्णा खिला तो बताना चाहते है की दीर्घ कालीन अनु नाम की दीर्घ काल तक सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वालों के अनुष्ठा नाम है ना इस अर्थ से अनुष्ठान नाम या प्रसन्नता अनुष्ठान से लेना सकाम कर्मों का अनुष्ठान दीर्घ काल से सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वालों के अंताकरण में अंताकरण का अध्ययन कर सकते हैं आप यहाँ पर अंत में कामो भवात अर्थ है कि कामनाओं की का का कामनाओं का विकास होने से या कामों के बढ़ जाने से काम कर्म लंबे समय तक किया जाए तो क्या होता है कामनाओं की वृद्धि हो जाती है कामनाओं की वृद्धि होने से और जब कामनाओं की वृद्धि होगी तो विवेक विज्ञान ये बढ़ेगा या तो कम होगा हाँ कामनाओं की वृद्धि होने से ही मान विवेक विज्ञान हेतु केन्द्र की क्षीण होने वाले क्षीण कौन होगा विवेक और विज्ञान किससे क्षण होगा कामनाओं की वृद्धि से हाँ कामनाओ की कामनाओं की वृद्धि से क्षीण होने वाले विवेक और विज्ञान हेतु से जन्म जब विवेक और विज्ञान क्षीण होगा तब धर्म होगा की हो अधर्म होगा तो अधर्म का हेतु क्या है क्षीण होने वाले मतलब मतलब क्षीण होने वाले विवेक और विज्ञान क्षय को प्राप्त होने वाले विवेक और विज्ञान ये किसका हेतु है ये तो हेतु के लिखा है ना कि छह को प्राप्त होने वाला विवेक और विज्ञान हेतु है।, है जिसका किसका अधर्म का ऐसे अधर्म से जब अधर्म से क्या होगा धर्म दब जाएगा ऐसे अधर्म से धर्म में में धर्म धर्मे माने ऐसे अधर्म से धर्म के दब जाने पर या धर्म का आस होने पर क्या प्रवर्ध माने अधर्मे और अधर्म की वृद्धि हो जाने पर अधर्म की हाँ क्या अधर्मे प्रवर्ध माने और अधर्म की वृद्धि हो जाने पर जगता स्थिति में परिपाल जगत की स्थिति बनाए रखने की इच्छा वाले जगत की स्थिति बनाए रखने की इच्छा वाले सा आदि कर्ता उस आदि कर्ता नारायण नामक विष्णु ने नारायण नाम वाले विष्णु ने भूमत्व का अर्थ है यहाँ पर कि भूमि के देवता भूमि के देवता कौन है ब्राह्मण कि भूमि के देवता ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण के ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए वसुदेव से देवकी में अपने अंश से श्री कृष्ण ने उत्पन्न हुए इसको उपकल करेंगे है ओम पूर्ण मदम नम श्री